तो इस प्रकार से कृतज्ञ होना ये गुण है महान व्यक्तियों का लक्षण कृतज्ञता कृतज्ञता को न मानना कृतज्ञ होना नीचे व्यक्तियों का लक्षण तो इन सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी अब इसमें किसी को न कपट किसी के मन में है न सयानपना है अब देखो ये चतुर्थ के स्थान पर सयानपना बोला शयानपन के माने है दुर्गुण है होशियारी अपनी दिखाना और दूसरे को बेकूफ बनाना अपना काम निकाल लेना यह शयानपन जो ये दुर्गुण है ये कोई अच्छा ही नहीं और कपट कपट के माने है झूठ बोलना भेदभाव रखना ये सब बातें जो है ये है कपट की बातें है तो ये सबके सब जितने जो दुर्गुण है वो कोई भी नहीं है गुण ही गुण सब में प्रकट हो गए हैं ये कहते हैं, राम राज्य नभगेश सुनो सचरा चल जग माक सुन कहते हैं राम राज्य का वर्णन करते हुए सुनो इस प्रकार से भगवान राम का राज्य जब हुआ तो सब जगह सचाचर के माने सब जड़ चेतन जितनी भी है सर्वत्र क्या देखने में आता है कि काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख का भी नहीं माने किसी भी जीव को काल कर्म स्वभाव गुण के कारण से होने वाले दुख किसी को नहीं रह गए चराचर कह करके सब जीवों की बात कह दी वृक्षों से लेकर के वृक्ष फादक कीट पतंग पशु पक्षी मनुष्य सभी प्रकार के सत्य सब, सब जितने भी प्राणी हैं वो सब छर छर में सब आ गए ये जितने भी प्राणी हैं, ये सब प्राणियों के सब के दुख दूर हो गए और दुख देने वाले क्या है उनको गिना दिया कि देखो काल कर्म स्वभाव गुण ये दुख देने वाले हैं ये भी आगे चलकर के इनको दोहराएंगे अभी तुलसीदास जी बार बार जब भगवान का उपदेश अयोध्या वासियों को होता है और स्वयं भी कहते हैं काल कर्म स्वभाव गुण घेरा फिरत तो सदा माया कर प्रेरा जीव सदा ही माया के चक्कर में घूमता रहता है कैसे काल कर्म स्वभाव गुण घेरा जीव को तो कौन भटका रहा है कौन बार बार जन्म ले जा रहा है कौन अज्ञान में डाल रहा दुख कर रहा पहुंचा रहा है कौन पीड़ा पहुंचा रहा है कहा से आता है उनका कारण ये बताया सबसे मुख्य बात जो है गुण है गुण के माने गुण के छाया या नहीं है गुण के माने ये, जो जो ये बस यही जीव के लिए बंधनकारी है ये उसके लिए समस्या है जैसा व्यक्ति का गुण मैने तमोगी तमुगुनी, तमुगुनी स्वभाव त्रजोगुनी त्रजोगुनी स्वभाव सतोगुणी तो सतोगुणी स्वभाव तो जैसा गुण व्यक्ति के कारण शरीर में वैसे ही फिर बुद्धि में वैसा ही उसका स्वभाव तो गुण के कारण से व्यक्ति अपने रजगुण तमुगुण के कारण से जीव भटकता है और फिर उनके कारण उत्पन्न हुआ स्वभाव आता तो है तो स्वभाव भटकाता है व्यक्ति को अपना अपना स्वभाव अपने अपने भटक रहे चोरी करने वाले का स्वभाव चोरी करने का भ्रष्टाचार करने वाले का स्वभाव भ्रष्टाचारी स्वभाव तो अपने भटक रहे हैं उसमें वही करते चले जा रहे हैं अपने स्वभाव के अनुसार तो ऐसी कहते हैं स्वभाव और फिर ये कर्म अब ये कर्म स्वभाव और ये गुण आए कहां से तो व्यक्ति के कर्मानुसार आए जैसा व्यक्ति ने कर्म किए वैसे उसके गुण की वृद्धि हुई और वैसे उसका स्वभाव बना ये कोई ऐसा नहीं कोई समझे कि भगवान ने दे दिए स्वभाव भगवान ने दे दिया है तो दे दिया व्यक्ति ने अपने आप अपने कर्मों से अपने रजस तमस की वृद्धि की और अपने आप से अपना स्वभाव बनाया अपने स्वभाव के लिए रिस्पॉन्सिबल हर व्यक्ति स्वयं अपने आप है अपने कर्मानुसार उसने अर्जित किया और ये कर्मों का फल कभी कभी देखते हैं तत्काल नहीं प्राप्त होता है किसी व्यक्ति ने पाप कर्म किया और कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति देखता है अरे साहब ये तो दिन पाप में डूबा हुआ है बड़ा भ्रष्टाचारी दुराचारी पापाचरण में प्रवृत्त है लेकिन देखो कितना आनंद में कहीं कोई इसको तकलीफ नहीं बड़ा सुखी है तो इसके माने पाप से कोई दुख नहीं होता तो शास्त्र कहते हैं देखो तुम्हारी बुद्धिमंद दे, है तुम्हें अभी दिखाई नहीं देता ये अभी जो कुछ वैसे तो इसको अभी सुख नहीं है लेकिन यदि कदाचित ये सुख मान रहा है और सुखी है तो पूर्व जन्म के कोई कर्म होंगे उनके कारण से सुख है इस समय जी पाप कर्म कर रहा है इसका फल कालांतर में प्राप्त होगा इसलिए काल भी उसमें व्यक्ति के सुभाष कर्मों का फल देने में काल भी एक फैक्टर है इसलिए काल कहते हैं काल कर्म कर्म अपना फल कालांतर में देता है जब परिपक्व होता है समय आता है तब उसका फल मिलता है किसी व्यक्ति को अपने तत्काल देखना चाहे कि इसका फल ये इसका फल ये मिल जाए तो ऐसे करके उसको ढूंढे नहीं मिलेगा शास्त्र ही बताते हैं किस कर्म का फल कब है और कैसा होगा इसलिए ये चार फैक्टर काम करते रहते हैं व्यक्ति को सुख दुख देने में काल कर्म स्वभाव और गुण तो कर्म का सिद्धांत में इन चार बातों का विचार करना चाहिए कर्म के अनुसार व्यक्ति के सुख दुख कर्मानुसार ही होते हैं कर्मानुसार ही उसके प्रगति या अवगति जो उसकी होती है उन्नति और अधोगति होती है वो अपने उसके उसके अनुसार कर्मानुसार ही होती है अगला जन्म भी कर्मानुसार ही होता है लेकिन कर्म के साथ साथ केवल कर्म नहीं उसके साथ साथ इतनी चीजों का विचार करो कर्म का काल का कर्म का भी उसके साथ काल का भी उसके साथ गुणों की वृद्धि होती है घटते बढ़ते हैं उनको भी चौदहवें अध्याय में भगवान गीता में कहते हैं कि देखो जब तमोगुण बढ़ता है तो सत्य गुण रजोगुण दब जाता है जब रजोगुण बढ़ता है तो सत्यगुण तमोगुण दब जाता है जब सत्य गुण बढ़ता है तब तो रजोगुण तमोगुण दब जाता है ये सब होता रहता है इस प्रकार से तो ये गुणों का भी उतार चढ़ाव होता रहता है घटते बढ़ते रहते हैं इस प्रकार से इनका चक्र चलता रहता है उसके अनुसार भी फल स्वभाव व्यक्ति का स्वभाव उसी हिसाब से बदलता है मूड बदलता है व्यक्ति का, और उसी प्रकार के कर्म व्यवहार भी बदलता है सुख दुख भी उसी प्रकार के व्यक्ति को होते हैं तो ये बताते हैं कि देखो कर्म सिद्धांत का भी संक्षेप है ये भी सब बताते जाते हैं तो जितने आध्यात्मिक बातें राम के वर्णन में ये सब जितनी भी धर्म की शिक्षा है भक्ति की शिक्षा है ज्ञान की शिक्षा है नीति की शिक्षा है वो सब इसमें आती रहती है ये सब की सब उस राम राज्य में किस प्रकार से हुई उसको बताते हैं आगे देखिए इसमें थोड़ा सा और ये भूमि सप्त सागर में खला एक भू पर रघुपति को सला ये प्रतिसु यभुताछु बहुत ना सो महिमा मिमा समुजत प्रभुरी तागनेरी सो महिमा खगेश जिन जानी तेरी तिरिय ही चरितिनमानी सौ जाने कर फलैह लीला कह महामुनि वरदमसीला राम राज कर सुख संपदा णीस शारदा सबोदार सब उदार सब परोपकारी विप्रचरण सेवक नर नारी एक नार व्रत रत सब झारी दे मन बचक्रम पति चंड जतिन कर भेद जान नर्तक नृत्य समाज जीत मन सुनिय रामचंद्र के राजुष्यावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय तो लो भाई सर संतन की जय भूमि गर मेखला अब ये बताते हैं भगवान राम का राज्य कितना विस्तार था कहते हैं तो सारे पृथ्वी मंडल के ऊपर भगवान का राज्य था पहले तो बात ये थी कि रावण का राज्य सभ्यग्रह था तीनों लोकों में देवताओं तक पे सब राज्य स्थापित कर लिया गया था पातालोग में भी पृथ्वी पर सर्वत्र था अब जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो भगवान का राज्य सारे पृथ्वी मंडल तीनों जगह सभ्यगह उनका हो गया तो कहते हैं भूमि सप्त सागर मेखला सात भूम सात महादीप सबके ऊपर भगवान का राज्य और सागर में मेघिला और उन दीपों के चारों तरफ समुद्र की में मेघिला में चारों तरफ से समुद्र घेरे हुए उन सब दीपों को तो इतने बड़े जितने भी दीप हैं उन सब के ऊपर जो है भगवान राम का राज्य है एक भूख रघुपति कौशला बस तो सबका एक राजा और वो कौन राजा रघुपति रघुवंश में पैदा हुए कौशला कौशल देश के जो राजा है वही चक्रवर्ती राजा हो गए सारी पृथ्वी मंडल के राजा वही भगवान राम है कहते हैं भुवन अनेक रो अब कहते हैं कि देखो ये कोई भगवान के लिए बहुत बड़ी बात है तो एक ये एक स्मरण दिलाते हैं कि इससे कोई बहुत बड़ी बात न कि सारी पृथ्वी के राजा हो गए तो बहुत बड़ी बात हो गई उससे भी बड़ी बात तो उनके लिए ये है कि भुवन अनेक रो में पृथ्वी जासु जितने भी ब्रह्मांड भुवन है चौदह भुवन है वो सब भगवान के शरीर में एक एक रोए में एक एक ब्रह्मांड है भुवन अनेक रोहिश एक रोह क्या है भगवान का कहते भगवान का तो है, जिनका कि एक रोए में एक ब्रह्मांड है, और फिर रोए शरीर में कैसे हो जाते हैं अग्नि रोए होते हैं ब्रह्मांड कितने है? अग्णित ब्रह्मांड और सब ब्रह्मांडों का आधार अधिष्ठान कौन है परमात्मा है और वो परमात्मा जो समस्त ब्रह्मांडों को उत्पत्ति करने वाला हो रक्षा करने वाला हो विनाश करने वाला हो अब उसको कि साहब तो बहुत बड़े राजा चक्रवर्ती सारे पृथ्वी के राजा ये क्या बात है ये कोई बहुत बड़ी बात है बहुत पहले की बात है एक बार जो है वो गांव में जो है समय ऐसा था कि पुलिस का कोई अफसर आ जाए तो समझते थे बहुत बड़ा अफसर आ गया और सब डर जाते थे काम जाते थे इतना भय गांव गांव में सब था पुलिस का तो थानेदार कहलाता था कि थानेदार आ गया थानेदार आ गया जाए सब गांव घर में एक गांव का एक लड़का जो है वो शहर गया तो वो हो गया डीएम हो गया जिलाधीश हो गया तब तो जिलाधीश होकर के जब अपने गांव में आया आपने माँ के पास दादी के पास आया मिलने के लिए तो उसने पैर छुए तो उसने दादी ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम थानेदार हो अब वो कहे कि थानेदार से भी हम बड़े हैं तो उसको दादी में समझ मारो थानेदार से बड़ा क्या होता है सारे गांव में तो थानेदार आ जाता जातेम को मच जाता उससे बड़ा कोई होता है जिलाधीश जिलाधीश क्या होता है डीएम क्या होता है ऐसे करके जो है अगर सारे पृथ्वी के ऊपर बताया कि भगवान से तो चक्रवर्ती राजा हो गए सारे पृथ्वी के राजा तो एक पृथ्वी के राजा हो गए जो कि अगले ब्रह्मांडों का स्वामी है जो को उत्पत्ति करता है पालन करता है विनाश करता है उसको कहो चक्रवर्ती राजा हो गए तो ये कौन से थानेदार जैसे आपने बता दिए दी बड़ी भारी बात बता दी उनको तो कहते हैं कि भुवन अनेक रोम प्रतिजासु, ये प्रवता कछ बहुत नतासु उसके लिए ये प्रवता कि सातों महाद्वीपों के राजा हो गए तो कोई बहुत बड़ी प्रवता नहीं है वो तो प्रवता तो समझो उनकी उससे भी ज्यादा है तो सो महिमा समझ तो प्रभु केरी जो व्यक्त समझता है कि भगवान की महिमा है इतनी महिमा भी किसी में समझ में आ जाए कि भगवान राम कौशलाधीश हुए और वो ऐसे महान हुए कि तो सारे पृथ्वी के ऊपर उनका राज्य था तो भी व्यक्ति के हृदय में भगवान राम के प्रति भक्ति उत्पन्न होगी प्रेम उत्पन्न हो गया समर्पण भाव आ जाएगा तो कहते हैं ये वर्णत हीनता घनेरी तो उनके जो अगर उनको ये कहते हैं तो पृथ्वी भर का राजा ही उनको कहते हैं तो भी उनको ये छोटी बात है सो महिमा जिन जानी ये महिमा है खगेश जिन महिमा को समझा कि भगवान तो पर परमात्मा है लेकिन उन्होंने अवतार लेकर के सारी पृथ्वी मंडल के राजा हो गए इस महिमा को जो समझने वाले हैं तो फिर ये चरित्र नौरि मानी तो उनके मन में भी भगवान के चरित्र जानने की इच्छा होती आखिर इतने बड़े भगवान राजा हो गए सम्राट चक्रवर्ती राजा हो गए तो वो कैसे हो गए क्या थे तो जानने की जिज्ञासा भी होती है उनके मन में और उनके प्रति प्रेम भी लोगों के मन में उत्पन्न होता है इसलिए कहते हैं है तो है ऐसा ज्ञान हुआ तो कहते उसका फल ये है कि फिर भगवान की लीला सुनने की इच्छा होती है तो ये जो वर्णन करते हैं कि सप्तम भूमि सप्त सागर मेखला इत्यादि इसलिए कहते हैं सुनने वाले जो सुनेंगे तो चाहे ये नहीं जानते हो क्या परमात्मा ऐसा होता है कि ब्रह्मांड है उन सबका भी स्वामी है अब जिसको ये नहीं मालूम है तो उसके लिए यही बात बहुत बहुत है कि भगवान राम पृथ्वी के राजा हो गए सम्राट हो गए सारी पृथ्वी के राजा हो गए वो उससे बड़ी कुछ बात समझते ही नहीं है तो उसके लिए यही बात बहुत है जो सुनेगा फिर उसके हृदय में फिर भगवान के प्रति भक्ति जागृत होगी भगवान की लीला चरित्र सुनने की इच्छा उसके मन में होगी और कहा महा मुनिवर दमशीला तो बस ये सिद्धांत इस प्रकार का है इसलिए तुलसीदास तो जी कहते हैं हमने वर्णन किया जो महामुनिवर हैं वे सब लोग ऐसे ही कहते हैं <गगँण> दमसीला माने जो दमसील माने इंद्री निग्रह इत्यादि करने वाले तपस्वी लोग हैं उनका भी तपस्वियों का भी यही कहना है मुनियों का भी यही कहना है इसलिए तुलसीदास तो जी कहते कोई हम ही थोड़े कहते हैं सब ये सब अनेक ऋषि मुनि पहले से कहते चले आ रहे हैं उन्हीं के लिए जो वो कहते चले आ रहे हैं सो भी कहते हैं ऐसा ही है तो राम राज्य कर सुख संपदा तो आप कहते हैं देखो फिर कहते हैं अब राम भगवान राम सारी पृथ्वी के राजा हैं तो उस राज्य में सब सुख संपत्ति सब राज्य भर में सबको खुद प्राप्त है और वर्णन सक फणीसारदा कहते हैं फणिश के माने शेषनाग शाहषनाग फणीस और शारदा सरस्वती सरस्वती जी शेष नाग का उनका वर्णन नहीं कर सकते ऐसी संपत्ति ऐसा वैभव सबके सब सुखी प्रसन्न आनंदित स्वस्थ ऐसे करके हैं सर अब फिर एक बार कहते हैं कि देखो क्या क्या पूर्ण सब हैं कि सब उदार सब उदार है। और सब परोपकारी सब परोपकारी है अब देखो व्यक्ति की महानता इस बात में कि उदारता जब आ जाए तो उसमें महानता आई और तो उदारता नहीं आई उसके मन में तो फिर क्या है उदारता के माने यही नहीं कि धन दे दिया बहुत तो उदार हो गया उदारता के माने ये है कि अन्य व्यक्तियों को भी अकोमोडेट करे उनसे भी प्रेम रखे उनको भी सहन करे उनकी भी भलाई चाहे तब ये उदारता है <coughs> उदारता का भाव ये कि सब उदार और सब पर उपकारी मन दूसरे को उपकार करने में लगे रहने वाले सब है <coughs> तो देखो धर्म अध्यात्म विद्या के माने ये है कि जीवन जीने का तरीका क्या है एक दूसरे का उपकार करते करते एक व्यक्ति दूसरे को उपकार करता हो सब पर उपकारी हो तो क्या होगा अगर मान लो एक राज्य है एक नगर है एक गांव है उसमें सब उपकारी है तो उनके आसपास रहने वाले जिनके उनका सबका उपकार कर रहा है वो भी सबका उपकार कर रहा है तीसरा भी सबका उपकार कर रहा है चौथा भी सबका उपकार कर रहा है तो अब एक ऐसी स्थिति होगी जिसमें कि सब में सहयोग होगा कॉपरेशन होगा सबके साथ कहीं किसी कोई परेशानी नहीं होगी और परोच्चार के स्थान में सबके साथ उल्टा क्या इसका सबके सब स्वार्थी सब